युष्मदीय है लिखो युष्मदीय हो इसका विग्रह लिखो और उसके समान अर्थ अगर कोई शब्द बनेगा तो बंद कर तो बंद करो उसी अर्थ में और कोई शब्द बनेगा तो उसको भी लिखो विग्रह वित्तपत्ति जरूरत नहीं से लिखो, खाली अर्थ विग्रह उसी अर्थ में और कोई शब्द बनेगा तो खाली देखना? <laughs> केवल विग्रह लिख कर दिखा दो इसमदीय क्या इस विग्रह लिख कर दिखा और कोई शब्द बनेगा क्या ऐसे अर्थ केवल शब्द लिख दो जो शब्द बनेगा ये विग्रह से अस्मदीय बनेगा जो प्रश्न उसका देना है यह क्यों लिखा अभी और क्यों लिखा इसमदीय केवल लिखना है और कोई शब्द बनेगा तो लिखना है क्या लिखा है अस्मदीय कहां से है इसमदीय और क्या शब्द बने गया इसी अर्था लिख इस इस ने लिखा इस मदिया, इस मदिया रस्ता दी होता है इसमें दिया रास्ता दिया होता है ये भाई बाबा ये वो कहाँ कहाँ क्या लिखा इवर। इवर, है योर है नहीं क्या ये होगा पूर्व लिखते हैं ऐसे लिखते हैं क्या पूर्व ऐसा पूर्व होता है योर ऐसा होगा युवर यो क्या विग्रह है यू वर यस्मा कंवा वयम यदि क्या रूप बनेगा य और क्या बनेगा यौ यो न यऊ यउस्मा की न टमा किण और य उमा कह क्या प्रत्यय उसमें माम कहा पांडवा से वो माम कहा बनेगा बहुचन कैसे बनेगा माम कहा पांडवा में मा, माम कहा कैसे बनेगा तब कम माम का भी एक बचने ये बहुचन है कैसे बनेगा एक बचने बहुचन का नहीं बनेगा नहीं उसको नहीं तब का माम का भी एक चने सत्र है बहुचने कैसे लगेगा माम का तो बहुचने शांत सर हाँ बोलो नया प्रतिविधि को चाहिए नया प्रतिविधि क्या तब का ममक का अब एक वजन सूत्र है बहुजन ऐसे बने ये प्रश्न है हाँ ये इतने कहना है जो यहाँ एकार्थवाचनोर युष्मब्द को तब का मम का दिश होता है ये अश्म शब्द एक अर्थवाचक है माम का जो बहुअर्थ है शब्द अनेक एक है अनेक है अष्म का अर्थ एक ही मामा कहा कि जो मेरे है वो बहुत ही किन्तु जो है किसका है मेरा वो का अस्मसद के बहु इतना एकत्व तो है हाँ ये कहना अस्मसद एकत्व तो का वाचक होने से तब का मम का भी एक तो लगता है इस वृत्ति में नहीं दिया एकार्थवाचीनोर युष्म तब का मम घोष्त युष्मत अस्म शार्थवाचक हो तो आदेश होगा और मम इमे मम इमऊ वो बहुत तो कोई बात नहीं मम्म ये तो एक वचन है ना युष्मद अस्म सद एकचक होने से तब का मम का भी एक लगता है जैसे बहुवचन दिया अस्मदीय ये बहुवचना एक वचन है अस्मदीय बहुवचन अस्मदीय एक वचन यउषमाक एक वचन है बहुवचन है आस्मा क एक वचन है बहुवचन है देखो देख पुस्तक देखो, देखो आस्माक एक वजचन या बहुचन संदेह है ना बहुचन होना चाहिए एक वजन युष्म द्वितीय अनेक युवोर अयम युष्माक अय जिसका है वो दो था बहुत ही किंतु जो है वो एक है युवोर अय युष्माकम अय अयम कितने है एक वजन है किन्नीस्म सदार्थक है एक अर्थक? नहीं अस्मदीय जो अस्मदीय पुष्हा था अस्मदीय में अस्मसद या यूस्मसदे अस्म सद अस्मसदार्थवाचक है द्वित का भौतुक है के बहुत नहीं अस्मदीय में अस्मसद अनेका कहे दो का है या एक है दो, दो का अस्मदय असम सद दो के लिए है एक है, हम आने के लिए, दो के भी आने के भी हो सकता है क्या हाँ दो भी है हो सकता है ये वे हो कमाएम तो इसम सद दो का वाचा तो वहाँ तब कमा ऐसे तो लगेगा इसम सद एक तो हो तो तब तो कमाऊंगा लगेगा अच्छा ये हो गया था प्रभुशयी हो गया था साय चीर प्राणे प्रगेटुट साय इत्यादिभ्यतभ्यो व्यभ्य कालवाचेभ्युटुलस्तुट सायम इत्यादि भी चतुर्भ सायम चिरम प्रान्हे प्रज्ञे आगे अव्य अव्यय है सायम चिरम यह भी अव्यय है तो जब आगे अव्यय है फिर सायम चिर अलग से क्यों रखा यहाँ साय में साय चिर ऐसे अकारांत शब्द है उसके सूत्र टू विधान करने वाले सूत्र में उसको मकारांत निपात नहीं किया सायम चिरम ऐसे किया देखो तीन नंबर टिप्पणी ती नीचे टिप्पणी दिया हुआ साये भवम चिरे भव विग्रह तो प्रत्यय का जहाँ विधान क्या वहाँ मंत्र निपातन कर दिया अव्य सायम चिरम जो अव्यय उनसे ट्यू टूल टूट तुट अवयभ्य इतने मात्र से सिद्ध है तो सायम चिरम प्राण् प्रगे ये चार स्थान में सायन चिरम में मकारांत निपातन किया और प्रग इसमें वेदंत तो भी निपातन किया एकांत निपातन हुआ टू ट्यू रहेगा क्या रहेगा टकार चुट्टू लकार हालनते युवर अना को अन्ना हो जाएगा और तुटा गएगा तूट का आदि अंतु टकी तो तकर आ जाएगा तो अन्ना हो जाएगा सायंतनम चिरंतनम ये दोनों में मकरान्त निपातन हो गया मकर के अनुसार परसवन्न उसके बाद प्राणे प्रज्ञ अन्य दम तत्व निपाते थे प्राणे तनम प्रग्ञन एकांति निपातन से प्राण भव प्रगे भव प्राण है प्रातःकाल प्रग भव प्रग वही प्राण पूर्वान है प्रग प्रात काल दो सातन दो सात्र सायरा, है भव दोषा कैसे किसे टू टूट होगा मालूम है अव्य क्या है हाँ अव्यय अव्यय होने से हो गया दो सातन अव्यय तत्र जातः सप्तमी जात जात समर्था जात इत्यर्थे नादयो स्यु सप्तमी समर्था सप्तमीअत से जात अर्थे अनादि घादि जो जहाँ प्राप्त हो जाएंगे श्रुग्ने जातः अन् हो गया स्रघ्न बन गया उससे जात देश विशेष औत्स हो जाएगा उस उसादी वो आये पहले आए सूत्र उसका कोई है उसका नदी आया था उस झरना उ राष्ट्रीय जा तो राष्ट्रीय क्या सूत्र लगा आप राष्ट्र भर देखो अवैर पार जा तो अवैर पारणा हो गया प्रसप एण्य प्राप्त था कि सूत्र से प्रश्य से एण्य अब यहाँ हो गया ठप हो गया अर्थ में ठप ठप हो जाएगा एर्ण्य का अपवाद अर्थ में नहीं यह केवल अर्थ में ठप हो जाए ठसे प्रवशिक बनीिया प्राय भव ती अन्वृत्ति अत्र प्राय बाहुल्य भव में तो श्रृघ्न प्राएण अर्थात बाहुल्य भवती भवश्रृघ्न से अणु गया श्रगुण बनी गया सम्भूते सुग्न संभवती थी सृघ्न संभूत अर्थ में उत्पन्न होता है कोशाढ़ कोसे से ढय हो जाएगा कोसे भव हो जाता है आदि अर्थ में कोसे भव तो से वृद्धि किस सूत्र से होगी और ढका रहेगा ढक हो जाएगा ए आदेश किस सूत्र से आ, या और लोप हो जाएगा यशद कौशेय बन जाएगा वस्त्रम कौशेय कौश होने वाले तत्र भव भव अर्थ में हो गया विशेष अर्थ भी कहते हैं वही शब्द बनेगा श्रृग्न भव श्रगुण उससे भव उस राष्ट्रीय भव राष्ट्रीय वही जो प्रत्यय सामान्य प्रत्यय कहा था लग गया। है सर्व तो ही अर्थ विशेष एक दिगा दिभ्यो यथ दिशि भव भवम दिशब्दी यत हो गया तो दिश्यम बनी गया वर्ग भव वर्गम आदो भवती आद्यम अंत्य भवती अंत्यम हो जाएगा ये हो जाएगा दिगादि हो यत होता है आद्यम अंत्यम हल अंत्यम अंत्यसद शरीरवयवाच्य ये भी यत हो जाएगा दंते भव दंत कंठे भव कंठ्यम य तो हो गया अध्यात्मादिष्ठ्यती अध्यात्मम भव अध्यात्मम ये अभिभाषमा से आत्मनीति अध्यात्मम अध्यात्म भव तत्तर सप्तमें अर्थ में आध्यात्मिक मनीय अध्यात्मम में, में अदंत कैसे हो गया माले मे नस्त अध्यब होगा बाद में कोई प्रत्य तो हो रस की क्षेत्र से होगा अद्वंत तो हो तो, तो हैं पहने गी अबे अभी भा सम हो गया हाँ क्या नॉलोपातियों से कैसे हो जाएगा पहले पद संख्या हो स्वादी उत्पत्ति हो फिर नालो होगा क्या अनश्च अश्चय कहते हो अनश्चय सुतुराया है ना अनंत से हो जाए टच होता है सूत्र से तो बन नो अद होने के बाद सूत्र लग गया ना विवाह तो पंचम अनश्च सूत्र है आया किसके पुस्तक में आया अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम क्या प्रत्यय है ठय किसे हुआ ठस किस इक सूत्र से होगा नहीं होगा ठको इक होगा सूत्र अनुशत्ति का आधिदीक विग्रह कैसे होगा विग्रह कैसे होगा दिवेश्तीद अधिदवम बनेगा फिर विग्रह कैसे होगा आधिदैविकम कैसे बनेगा अधिदैवम अर्थ दैवे भवम आधिदैविकम देवे स्वीते अधिद समास हो या अवैवाह फिर तत् भव आद्य में हो जाएगा अनुप्रत हो जाएगी, नहीं अध्यात्म आधे हो जाएगा ठैय हो होने पर यहाँ आद्य से बुद्धि होनी चाहिए तद्दीत स्वचादे किंतु अनुसति का आदिनाश सूत्र से उभय प्रधिक वृद्धि अधिक अको वृद्धि देव में दे के एक दोनों की वृद्धि होगी आदि दैविकम अधि अधिभूत भु, अधि भुत, भूते स्वीति अधिभूतम भूतेष् विग्रह अधि से अधिभूतम कैसे माने मान में भूते स्वीति अधिभूतम विभत्य अभ्य है समाज हो जाएगा कि सूत्र से अभ्यम्ब्य होती है समीप अधिभूत बनने के बाद अधिभूत भव अर्थात अध में हो जाएगा अध्यात्माधिष्ठस्य अनशति का दिन से उभयुद्धि आदिभति इसी प्रकार अहलौकिक लोक भव लोके भव लोके भवतः हो जाएगा तदित समास तिताथोतर पर तो समह अनु अध्यात्माद हो जाएगा और आदि उभ प्रत्य वृद्धि हो जाएगी अयौकिकम अयलौकिका में ई और लो दोनों की वृद्धि होगी पर परस्में लोके भाव थे पारलौकिकम ये आकृति गण अनुसति आदिगण आकृति गण है जिहामूला छ जुहामूल और अंगुल शब्द से छ प्रत्यय होगा पहले यत् प्राप्त था शरीरवय बात यत् शर्राव्य तो उसका अपवाद हो जाएगा छ हो जाएगा जिह्वामूल्य भवम इति, जिह्वामूल्यम जिह्वामूल्य जिह्वामूलम जिहामूल्य पहले आया है अंगुलियां अंगुलियं। अंगुलियं। अंगुल अंगुल्या भव अंगुलियम, अंगुल्यम अंगुल अंगुलुल से लिंग है तो मत मठी अंगुल्या भव अंगुल वर्गांताच वर्गां क वर्गे भव है क वर्गीय छ हो गया तत आग ये अर्थ हो या विशेष गया विशेषाथ जो प्राप्त है सामान्य हो जाएगा तस्मे पंचमी अर्थ पंचमी श्रुग्नाद श्रृघ्नागत श्रघ्न अन् हो गया साम्य ठगायस्थ्य आयस्थनेभ्य ठक् शुल्कशाला ठक् हो जाएगा आद्य वृद्धि किति चल्कशालिका हो गया ठसी शुल्क शालाया क्या भी होती है पंचमी सप्तमी पंचमी सप्तमी क्या बनेगा तो तो आगता है विद्या योनि संबंधे वाच होगा उपाध्याय अच्छा इसमें आगत अर्थ में, में? उपाध्याय तो, तो, तो आगता तथा आगता आगे मर्ज हई चल उपेत्य उपाध्यागत अस्माति अस्मा उपाध्याय उपाध्यागत हो जाएगा बूं युवर शक हो जाएगा आदेश बुद्धि औ अध्याय पिताम आगत विद्या संबंध उपाध्याय योनि संबंध है पितामह पिताम आगत आदर्श वृद्धि हो जायगा युवरनाक आशीचल पैतामह कितामहतागत हेतु मनुष्यभ्यो रूप्यः हेतु रूप्यः हेतु मनुष्येभ्य विक से रूप्य प्रति हो जाएगा समाद आगतम सम्य हेतु हे, हे। समाद हेतु तो समान हेतु तो से आया सामप्यम विकलप से होता है रूप्य प्रति अन्न पक्ष में पक्षे गहादीतः छ छ हो जाएगा तो समयम बनिया इसी प्रकार विषम हेतु से आगे विषमाद आगतम छ हो गया तो विषमयम छुप्य हो गया तो क्या बनेगा विषम रूपयम और मनुष्य के लिए देवदत्ता आगतम देवदत्त रूपयम क्या प्रत्यय हुआ किस तरह से हाँ अच्छा नहीं होगा ऑन हो जाएगा तो देवदत्तम मयठ च अ भी हो जाएगा समाद आगतम सममयम हो गया देवदत्तमयम अभी देवदत्तमयम इस अर्थ में और कोई रूप बनेगा क्या रो बनेगा हाँ देवदत्तमयम देवदत्त रूप्यम दैवदत्तम तीन हो गया इसी प्रकार सममयम और क्या रो बनेगा समूप्यम समीय प्रभवती हेमावत हाइमावती हैमती गंगा ये तत प्रभव पंचमी दी प्र उत्पन्न होती से हो गया शेगिया अन्मा अन् हो गया आदेश बुद्धि तथित शौचाते टिड्ढाण गिपे हो गया हाइमावती गंगा हिमालय से उत्पन्न होने वाली तछति पथिदूत पथिदूत पत्थी और दूतअर्थ में त गच्छति द्वितियांत समर्थ है सुघ्न गच्छति श्रृघन को जाने वाले रास्ता वो रास्ता सुघुन देश में ही या अन्यत्र है अन्यत्र अन्य सुघुण जाता है तो अनु हो गया श्रघुन पंथा अथा दूत बाघुन को जाने वाले दूत है अभिनष्क्रामती द्वारम निकलता है द्वारा सुघ्न अभिनष्क्रामती श्रघ्न द्वारं वो द्वार कहाँ है मालूम कान्यकुब्ज द्वार कान्यकुब्ज में हे जो द्वार खोल रहा है सुग्न की ओर सुग् अभिनकावती द्वारम इसलिए कान्यकुब्ज द्वार दे दिया अधिकृत्य कृते ग्रंथे द्वितीय अंत से शारीरकम अधिकृत्य कृत ग्रंथ तो। शारीर शब्द से पहले तस्द तीन साधक शरीर से धमति शारीरम सार्थम अनुकर शारीरक शारीरकम अधिकृत कृत्य ग्रंथ शरीर शारी, शारी, शारी, शारी, शारी संबंधी आत्मा को विषय करके जो ग्रंथ किया शारीरक क्या प्रत्यय हुआ तरह से वृद्धाच वृद्ध संज्ञा के सूत्र सेवास स्वघ्नो निवास अनु हो गया स्वघुन बन गया स्वग्न कौन है कोई देश का नाम है या मनुष्य का नाम देश का नाम स्वग्न अश्व निवास जिसका निवास है देश का निवास है? किसका? हो किसका व्यक्ति तेन प्रोक्तम अप्रत्यय होगा कौन सी भी होते शब्द ते से तृतीया तेन दे ते पानी न प्रोक्तम वृद्धाच हो जाएगा पानी नियम बनिया व्याकरणम तस्द षष्टिये उपगो ऋदम अन्न हो जाएगा आदि बुद्धि के सूत्र से अपगम मैंने या शैक्षिका तदीय शब्द के मैंने या विग्रह सिद्ध कर दो नपुंसकदीय मैं पूछा है नपुंसको यहाँ से दीप पत्र ठीक है कि लहाँ कर देन से हो गया से नहीं बिग्रह कैसे हाँ क्या देर करते लो पुस्तक देकर ठीक है नहीं विग्रह कहाँ लिखा है पहले लोग के विग्रह देना चाहिए अब तो हम मेरेपुन सौ पूछा तो दिए हम नहीं क्या कहाँ विग्रह लिखा है ये थी नहीं विग्रह आ ये यहां से? आ ये से कहा एम कैसे हो गया करेंगे तो क्या विग्रह क्या प्रत्यय हुआ ये सुपदात तो पर लग गया ये सुपदात प्रति हो गया इदम। इदम। किसी हाँ, आयम तो नहीं होगा क्या बिग्रह होगा तब ईदम युवर उमा नहीं हुआ तब ईदम तब ईदम तब इधम इसमद गश क्या प्रत्येह के सूत्र से वृद्धा चादी नहीं चल नहीं इसमतर नहीं तरसांग खाएँच उसमें चाव प्रसिद्ध चाव होता है और एक वचन होने से सतर लगेगा प्रत्युतरप से माँ पर तो हो तो तो गया ओ निवसने